गुरु पद श्री वंदे गुरुपद्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसबोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिका चरणोदय गोपीजन गोपीजनो बिंद वन मनोहर छाकू कृपासी अति तान पावैष्णव्यो नमो नमः नमक पंगुंगतमह वंदे परमाधवृंद वै पिया वैकेशवश भक्तिपदी देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत्त नमस्कृत नर चम देवी सरस्वती वैश् तथो जो मुदी संकर्तने गौरीय गौरीपत्र प्रकाशने च। गुरु भक्ति छादाक्त गुरभोक्ति भोक्तिमदाजगोर दैय सदा पिभवनमोह था शिव विरचिन तरण्य भीतातिहानपालीपूत महापुरुषते वंदे महापुरषते चरणिंदम तुस्त सुपि तरजक्षी धर्मीचसा जग मी गैत वधा वो महापुरुषते महापुरशते चरणिंदम पल्लवनक यदपल्लवनखचंदमि छठाई विस्फुजीत किू स्वर्सि पूर्ण निरागरसागर सारमूर्ति चाराधिको श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुने शिवसा दी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नेतानंद श्री आदित्य गदाधर शिवासादी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अजान लिताभुज कनका बदत संकेतरो कमलायताक्ष विशा बरो दिज मपालो वंदे जगत करु करुण बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम मिगंगे नमा गंगे तब पाजपंकज सुसुरैर्बित दिव्यूपुक्ति मुक्ति सदा सद <coughs> गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी तवाम भाग नारायण प्रियमदारम बसी बुरापदी भजबीश्वनाथ बाग बदने लक्ष्मीजस्सी यृद संबी तमृ सिम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रा राम रजस्तम्च सत्यन सत्म च उपशम चव गु भक्त पुषो है अंजसाजये रजस्तमश सत्यन स उपसमेन च ये तत्सर्व गुरु भक्तिया पुरुषों ही अंजसाज भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा जी ने बताए त्रिभुवन का ऐसा कोई चौदो भवन का ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो गुरुवर्ष गुरु, गुरु वैष्णव को आकर्षण कर सकता है शिलाभक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपा जी ने बताए ये चौदह भवन में ऐसा कोई वस्तु नहीं है लोभनियो जो गुरु वैष्णव को आकर्षण कर सकता है वैष्णव दास गुरुदास किसी भी हालत से कुछ प्रलोभन में पड़ता नहीं जो गुरुदास है जो वैष्णवदास है उसका पदवी भागवत दास से भी ऊपर है ये कभी माया के द्वारा आकर्षित नहीं होते श्रीमद्भागवत जी महापुराण में अमल प्रमाण माना गया श्रीमद्भागवत जी महापुराण जो श्लोक देखे शुरू किया जो श्लोक देखे शुरू किया यहाँ सफा बताया गया यहाँ सफा बताया गया रजोत्तमों को सत्तों के द्वारा जय करो और सत्तों को भी उपशम धरा उपशम उपसं कथा का स्वाभाविक अर्थ तो है रोग से मुक्ति मिलना उपशम कोई वैधि कुछ विषय उसे उपशम मिलना और समो आदि इता सब इसके द्वारा विषय से छुटकारा मिलना ये उपशम है ये अभ्यास समोदमो आदि इंद्रियों को संयम करना ये के द्वारा विषय से धीरे धीरे बाहर जाना लेकिन सबसे बड़ा तरक्की होता है निर्गुण भक्ति रास्ता में हम दो दिन पहले भी बताया था जब भी किसी महान गुरु वैष्णव मिल जाए इनके प्रभाव से किसी बद्ध जीव को कीपा मिल जाए जी जीव का ऐसा कीपा मिल जाए तो निर्गुण भक्ति रास्ता में आ सकता है ऐसा चांस है बहुत सारे महान महान गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा बहुत सारे आदमी का भक्ति प्राप्त तो हुआ है निर्गुण भक्ति भक्ति प्राप्त तो होने का बाद अब ये सो गीता में जो कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग ये सो कर्म जोग ध्यान जोग ज्ञान जोग ये और जरूरी नहीं है क्योंकि निर्गुण भक्ति जो है वो तो स्वतंत्र है वो तो किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं स्वतंत्र भक्ति स्वयं संपूर्ण अमृत स्वरूपा सा अमृत स्वरूपा और एक बात ये है इस श्लोक में ये भी विशेष है ध्यान देने का बात है जो भी बताया गया सबसे बड़ा ध्यान देने का बात यह है कि रजसतमश्च सत्येन सत्यं च और उसका उसका बहुत बोला इतत्सवर्वम गुरु भक्ता पुरुष ही अंजसा अंजसा मैंने वेरी इजिली अंजसा बहुत आराम से जय कर लोगे किसके द्वारा भले जो सब आपको क्रम बताया राजोत्तम तो को सतो को द्वारा डिफेट करो सतो को उपशम द्वारा जय करो ये सब बताया एक तत्सर्वम गुरुभक्त्या पुरुषों ही अंजसा जाए गुरु भक्ति के द्वारा गुरु दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु वैष्णव जो निर्गुण भूमिका में है इनके सेवा के द्वारा तो महाराज कहना किया है इतना जल्दी तरक्की हो जाए वो कीपा को ले सके तो ये तो तत्सर्वम गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जाए वेरी इजली जयकर लेकिन इसो भागवत श्रीमद्भागवत भागवत गीता उपनिषद जो है वो तमाम दुनिया में तरह तरह का व्यक्ति है उसका स्वभाव अलग है उसका संस्कार अलग है सब ये सब को व्यवस्थित करने के लिए टू कंट्रोल ग्रेजुअली धीरे धीरे क्रम मार्ग अवलंबन कर सही रास्ता पे ले जाने के लिए गीता का जो अवदान है भी कोई बोल नहीं सकता गीता है और गीता सर्वजन ग्राज्य है सारे संप्रदाय गीता को एक्सेप्ट किया श्रीमद भागवत महापुराण प्रमाण ममलम प्रेमा परमार्थो महान अच्तन्य चैतन्य मतम इदम तत्ता दोन पर तो जाने ये सिद्धांत तो बोला भी है और इसका श्रीमद्भागवत जी महापुराण के बारे में ये भी कहा गया परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी एकदम सीधा बता दिए श्रीमद भागवत जी महापुराण क्या है बोले महाराज साक्षात कृष्ण ए नो आदत देन कृष्ण साक्षात कृष्ण शब्द ब्रह्म का रूप में है भागवत जी महापुराण का बराबरी कोई नहीं है फिर भी तमाम समाज भागवत जी महापुराण से उपकार लेने के लिए तैयार नहीं हो नहीं सकता लेकिन राजी हुए तो हो, हो जाए लेकिन भेद है उसका अंदर में लेकिन गीता में तरह तरह का आदमी का अपना अपना जो संस्कार का मुताबिक रास्ता खुल जाता है कोई कर्म मार्ग में है बोले भाई तो देखो देखो ये गीता ठीक है भागवत जी मार गीता ठीक देखो कैसा सुंदर बताया ठीक है महाराज उसी रास्ता में चलो किसी ने ज्ञान मार्ग को अवलम्ब किए उसका लिए भी व्यवस्था है यहाँ तक कि मायावादी लोग भी गीता को एक्सेप्ट करते हैं जबकि वो गीता का जो सार जो वस्तु है वो ले नहीं पाता बड़ा तकदीर का खेल है मायावादी भी गीता को मानते हैं भागवत को नहीं माने शंकराचार्यो जी महाराज भागवत जी महापुराण को स्पर्श तक नहीं, नहीं। उसका उससे प्रमाण लेकर मायावास स्थापन करना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल संभव नहीं भागवत जी महापुराण को बस उपनिषद को लिया और इधर उधर वेदों से उपनिषद में सविशेष निर्विशेष तरह तरह का विचार दिया गया अल्टीमेट उसे क्या विचार है ये हमने सिवन महाप्रभु का साथ सर्वोम भट्टाचार्यों का विचार जो है नीलाचल वेदांत व्याख्या उस किताब को पढ़ लेना उसमें सुंदर विचार है बहुत सुंदर सविशेषवादी उपनिषद में स्थापित किया गया लेकिन मायावादी जो विचार है उसमें एक एक जगह से उठा के वो बोलते है, देखो ये तो अपना सुविधा का मुताबिक सिद्धांत को चयन करके अपान पाधा जवन है? जो है अपानिपाद पाद जबनो गृहता श्रृणति अकर्णो चक्षुति पश्चि चक्षु श्रृणति अकर्णो आँखें नहीं हैं देखता है कान नहीं है सुनता है पैर हाथ नहीं है महाराज चलता है लेता है क्या बात है? सिमन महाप्रभु जी इसका व्याख्याश सर्वभ भट्टाचार्य जी का सामने रख दिया देखो महाराज ये जो अपान पाद जवनो गृहित ये सब जो श्लोक है इसमें विचार करके देखो जे भगवान का अप्राकित आंखें अप्राकित जो सर्वानिंदीयो अप्राकित इंद्रियां ये है लेकिन प्राकृत इंद्रियों नहीं है ये प्राकृत इंद्रियों प्राकृत इंद्रियाएँ ये सब माना करने के लिए श्लोक बताया सर्वान मानने, मानने के लिए तैयार नहीं नहीं कैसे हो सकता बोलो देखो प्राकृत इंद्रियों नहीं है जैसे जगत में जितना सारे प्राणी हैं मानव है जो भी है सबका एक एक किस्म का इंद्रियों तो है ही है ये सब इंद्रिया जो है ये कहाँ तक तो आपका सुविधा देगा ये जब जड़ जगत का जितना सारे इंद्रिया हैं हाँ तो हमारा आंखों से तो देखते हो हम जानते हैं आंखों से ही तो देखता है और आंखों से तो देखता है हम जानते हैं लेकिन आंखों का आंखों का जो देखने का लिमिट है समिमिटेशन कानों का सुनने का लिमिटेशन है, है न तो जड़ जगत का जितना सारे इंद्रियां हैं देव सम लिमिटेशन अंडर साम एंड सट एन लिमिटेशन दे केन वर्क अंडर साम एंड सर्ट एन लिमिटेशन दे केन वर्क नॉट बियन दैट जितना सारे आपका जड़ इंद्रियों हैं जितना सारे जड़ इंद्रियां, हैं ये सब जड़ इंद्रियां इसका जो फंक्शन है इसका लिमिटेशन है लेकिन ये लिमिटेशन का बाहर लिमिटेशन का बाहर काम नहीं कर सकता कर सके एक किताब को आपका सामने दिया गया महाराज आप पढ़ो तो बोल के आँखों का इधर लगा दिया, बोला महाराज ऐसे पढ़ा जाए थोड़ा तो दूर हटाओ फिर उसको ऐसा दूर लेके अरे महाराज उधर पढ़ा जाए थोड़ा तो काम नहीं लाओ ए आँखों का डॉक्टर क्या बोलता है देखो ये दिखाई जाता है कहाँ तक दिखाई जाता बोलता ना आँखों जब आंखें टेस्टिंग करने के लिए जाते हो डॉक्टर के पास क्या बोलते हैं बोले महाराज ये पढ़ो क्या है बोले ए बी सी कहाँ तक है कहाँ तक दिखाई पड़ता है उसका बाद दिखाई नहीं पड़ता <laughs> बोलता ना जब आँखें टेस्टिंग करने के लिए जाते हो तो बोलता कि नहीं ध्यान रखना सब होता है लेकिन याद नहीं रखते हो दिमाग में लेते नहीं हो सो यू हैव योर सेंस ऑर्गन्स वेट दे कैन वर्क आंदा सम लिमिटेशन आपका इंडिया है आँखें हैं देखने के लिए कान है सुनने के लिए सब हैं लेकिन वो लिमिटेशन का अंदर काम कर सकते लेकिन एक जोगी है जो सिद्ध किया है वो दूर से दूर का वस्तु तो देख सकेगा दूरदर्शन बहुत दूर उधर तुम उसका कुछ बात बोल रहे हो उसके कानों में आ रहा है जोक सिद्धि ये संभव है हमने सुना है कहानी कहानी नहीं है वास्तव ये आपका जड़ हमारा ये जो लोकनाथ गोस्वामी जो है हमारा ये लोकनाथ गोस्वामी नहीं है लोकनाथ बाबा बोल के हमारा बांग्ला में तो बहुत पूजा होता है उसका और जोगी राज है <laughs> जोगी अच्छा है, जोगी है ठीक है वो जोग सिद्ध किया था किसी जगह एक व्यक्ति का खून हुआ था तो जोगीराज बहुत दूर बैठा हुआ था वो देखा था और पुलिस वाले आके सब छानबीन किया हे बाबा तुमने देखा कौन मारा बाबा वोला हाँ देखा ये तो मा वो व्यक्ति मारा तो उसको पकड़ा गया सारे जेल में ले गया और जो उधर है उसमें रखा गया उसको खड़ा कर दिया और बोला वादी विवादी है जो मारा भी है वो भी उसका भी पक्ष का वकील है वो पक्ष का वकील उसको प्रश्न कर दे हे बाबा क्या बात है आप आपका आपका तो का, काफी उम्र हो गया और हाँ का, का, काफी उम्र हो गया बहुत उम्र 100 साल का आसपास एक साल का उम्र हो गया माना वकील का बात है कि, कि किसी भी हालत से प्रमाण करे जॉर्ज का साथ ये बेकार है 100 साल का उम्र जॉर्ज माइंड इज इसका 100 साल का बड़ा उम्र है अच्छा आपका तबीयत कैसा तबीयत ठीक है 100 साल का अच्छा कहाँ खून हुआ था बोले वो जगह हुआ था अरे ये तो बहुत दूर है आपको नज़र में आया हाँ हमारा नज़र में आया कैसे नज़र में आया आपका इतना उम्र है उन्होंने प्रमाण कर दिया बोले देखो हम इधर है ये जो खिड़की सा खिड़की का बाहर एक पेड़ है आम का पेड़ उसमें देखो चैटी नीचे से ऊपर जा रहा है अरे चीटी कहाँ पेड़ है मतलब आप जाके तो, तो देखो आप जाके तो देखो बेकार का बात अब जाके तो देखो नीचे से देखो चैटी लाइन देखो ऊपर जा, जा, जा रहा है अब उधर जाके देखा सचमुच नीचे से चैटी जा रहा है कहाँ से देखा उरी बाप रे मैंने उसका तो जोक सिद्धि है जोक सिद्धि है तो बहुत दूर दूर वहाँ कौन तुम्हारा कुछ बोल रहा है सब कानों में आएगा किसी जगह जाने का इच्छा है वो ऑटोमेटिक इधर कोई साधन नहीं लगेगा पहुँच जाओगे हजार दो हजार किलोमीटर बाद पहुँच जाओगे हमारा भगवान दास बाबा जी महाराज कालना का और पहुँच गया था ये बोलने का दरकार नहीं था फिर भी बोल रहा है को झुक्ति आपको सिद्ध हो जाए वृंदावन में गोविंद मंदिर में तुलसी का पेड़ छागल खा रहा है आज बाबा जी महाराज है बंगाल में नवदीप का सामने एक जगह एक मंदिर में और बोले रहे हट हट कोई काबिल आदमी जमींदार आ रहा था उसका साथ मिलने भाई बाबा गाली दे रहा है उसके बाद गया तो तुम्हारा बाबा क्या है हमने गया हम तो गाली दे दिए तो एक व्यक्ति आया जो श्रोधा है बाबा आपका सामने उस टाइम पे एक जमींदार आया था आपका साथ इसी मुल्लू का आपका साथ मिलने के लिए आपने भगा दिया कोई नहीं तो हमने भगाया नहीं बोले आपने बोला भाग भाग ऐसा किया बोले वो उसको तो नहीं वो तो छागल बिंदावन में गोविंद मंदिर में तुलसी का पेड़ खा रहा है ए? तुलसी का पेड़ खा रहा है हाँ बाद में खबर लिया गया सचमुच तुलसी का पेड़ बहुत खा गया तो ये जोगी राज नहीं था मेरा कहने का मतलब है आपका सामने प्रमाण करना जो अनन्य भक्ति में प्रतिष्ठित है उनका लिए जोग का जो सिद्धि है स्वाभाविक मेरा बात समझ में आया किस लिए सब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोला ये भक्ति राज में है कोई जोग सिद्ध नहीं किया लेकिन ये जोग का सिद्धि इसका जिल में स्वाभाविक रूप आ गया आज जो जोगी का बात बोला वो सिद्ध किया हिमालय में जाके दोनों में फरा गए भक्ति जोग बड़ा बड़ा विषय है जो भी है ये जोग आदि अलग अलग जो मार्ग बताया है उसका जो पद्धति बताया हमने ये चर्चा कर रहा था ये तत्सर्वम गुरु भक्ता पुरुष ही अंजसाज तुम्हारा दिल में अगर ऐसा महात्मा मिल जाए ये तो मिलता नहीं बहुत अहूभाग्य से मिलता है शास्त्रों का कहना है कि बहुभाग्य होने से किसी का जिंदगी में एक सच्चा महात्मा मिलता है भक्ति राज्य का महात्मा बहु बहुजन्म शास्त्रों का विचार है भगवत और अगर मिल गया उसके सेवा के द्वारा ये जो प्रकृति का गुण जय करना काम जय करनी स्वाभाविक हो जाता लेकिन वैष्णव का बेस में कोई चोर गुंडा है उसको सेवा करो तो होगा नहीं सेवा सच्चा महात्मा है फिर भी सेवा ठीक से नहीं किया अपराध कर दिया वो उल्टा होगा और सच्चा महात्मा नहीं है उसका सेवा कर तो उल्टा होगा लेकिन सच्चा महात्मा सच्चा सेवा का भावना है तो बस कहने ही कह बहुत ये ऊँचा बात जो भी है काल परसों थोड़ा बात विचार उठाया था किस विषय किस शब जो शिलाभक्ति वल तुशी आज का वो विचार उसको और थोड़ा साफा कर दे वो जो बोले भगवान अगर चाहिए तो अभी मिल जाएगा इसका विषय थोड़ा चर्चा हो रहा था और चर्चा होते होते थोड़ा आगे बढ़ा था बढ़ते बढ़ते फिर हम जो चैतन्य महाप्रभु का जो समय नरोतम ठाकुर का विषय उठाया था नाभ जीते दय प्रेम धन हमने जो चर्चा किया था इसमें बहुत बहुत विचार वाले आदमी जो है उसका अंदर में भी बहुत संदेह आ जाता ये जो हमने पूरा सिद्धांतों को बताया इसके द्वारा हम ये साबित करना नहीं चाहा कि चैतन्य महाप्रभु जब अंतर्धन दिशा में चले गए उसका किपा कमती हो गया मेरा बात ध्यान से सुनना मेरा सिद्धांत बहुत सिक्रेट मैं ही कहा वो जो कालपुरशु जो सिद्धांत बताया था इसके द्वारा ये प्रमाण करना मेरा उद्देश्य नहीं था कि चैतन्य महाप्रु खुद उपस्थित होते हुए जो कृपा था अब विग्रह के रूप में कृपा कमती हो गया ये बोलने का उद्देश्य नहीं मेरा वो बोलने का उद्देश्य था कि जब आप मार्केटिंग करते हो कभी कभी आपका संसार में चर्चा होता है ऐसा करें चैत महीना में मार्केट में जाए में थोड़ा सेल मिलता है डिस्काउंट चैत महीना में सेल मिलता ना कपड़ा आदि डिस्काउंट मिलता है दुकानों में तो ये जो डिस्काउंट का विषय है ये थ्रूआउट द ईयर पूरा साल मिलता नहीं और तो चैत वैसाख महीना में कभी कभी किसी दुकानदार लिखा रहता है फोर्टी डिस्काउंट अभी खरीदो तो चालीस चलित प्रतिशत क्षमा है तो ये जो डिस्काउंट का विषय है ये पूरा साल चलता नहीं पूरा साल चलता है उसी समय चलता है चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट बिहार किए उस टाइम एक विशेष बात था उस समय चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा जो है हम जो बोले पात्रा पात्र विचारा न कुरुते अब विग्रह का रूप में जो है अभी भी किसी का अगर 100 परसेंट विश्वास है तो उसी की बाह मिलेगा लेकिन उस टाइम पे मायावादी लोग वाराणसी में एकदम तोड़फोड़ कर दिया महाप्रभु को मानेगे नहीं हाय मायावादी विचार लेगे लेकिन चैतन्य महाप्रभु बड़ा अफसोस का साथ बोले कि हम आए इतना दूर इन लोगों को उद्धार करने के लिए बात यह है कि प्रेम का इतना सारे बोड़ा प्रेम का बोड़ा उठा के लाए और बांटने के लिए और लेने वाला कोई नहीं है तो ऐसा करें तो फिर वापस ले जाए उससे अच्छा कि कम कम कीमत नहीं चाहिए थोड़ा थोड़ा दे, दे देंगे सब कोई को बांट देंगे तो आए इतना दूर फिर वापस ले जाएंगे इसका मतलब सिद्धांत तो ये है कि प्रेम जो है आप शास्त्रों में विचार करके या विष्णु पुराण या भागवत किसी भी जाए शास्त्रों का विचार ऑथेंटिक शास्त्रों हम रजोगुनी तमोगुनी जो पुराण हैं उसको विचार करने के लिए बोला नहीं पुराण जो है अठारह पुराण जो है अठारह पुराण जो है उसमें तीन छ अठारह तीन तामसिक पुराण हैं ऐ तामसिक पुराण है छसिक पुराण है और छत्विक पुराण हैं सात्विक पुराणों में विष्णु का महिमा का वर्णन है भगवान के भगवान सतगुण निर्गुण और छह जो राजसिक पुराण हैं उसमें प्रमाण किया गया कि ब्रह्मा आदि जो राज ब्रह्मा का रजगुण प्रधान आ तमगुण प्रधान जो लिंग पुराण आदि जित जो है उसमें शंकर भगवान का मा त्रिगुण आश्रित जो जगत है त्रिज त्रिज त्रिगुण अश्रित्व जो जगत है इसमें तरह तरह का विचार वाले आदमियों को उसको अपना पोजिशन में रख के धीरे धीरे ग्रेजुअली टू शो दे सम वे इसका लिए थोड़ा तरक्की दिखाने के लिए व्यवस्था किया गया लेकिन वो सब पुराणों में भी वो जो तामसिक पुराण राजस्विक पुराण उनमें भी गुप्त रूप में शुद्ध सत्यमय भगवान का गुणगान है लेकिन बोका जो है समाज का आदमी समझ है देखो शिव जी है शिव तो है ही है हमारा भी प्यार है बचपन से ही लेकिन शिव जी खोद नहीं बोलते शिवजी खोद बोलते जो हमारा ईश्वर है भगवान कोई कोई आदमी उल्टा व्याख्या कर महाराज राम जी गया और रामेश्वर में रामेश्वर उदर है हमने देख क्या है आप क्या व्याख्या कर रहे हो रामेश्वर में गए राम जी साक्षात शंकर जी को पूजो किए पूजा किए भगवान क्या न करते बोलो चैतन्य महापुर साक्षात प्रकट बिहार में शंकर भगवान का दंडवत करते पार्वती मैया को दंडवत करते भगवान का ये तो शिक्षा है करेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शंकर भगवान का ईश्वर है ऐ राम जी का ईश्वर है ओ जो रामेश्वर रामेश्वर का व्याख्या इधर का आदमी करते हैं कैसे हैं रामस्वर हि है, रामेश्वर क्या व्याख्या कहता है राम जी का ईश्वर जो है वही रामेश्वर अब मानते नहीं हो लेकिन वास्तव विचार क्या है राम जस्व ईश्वर है सौ रामेश्वर है राम जी जिसका ईश्वर जो राम जी को ईश्वर मानते वही रामेश्वर राम को जो हृदय में धारण किया प्रेम करके वही रामेश्वर है तो ऐसा किस्म का विचार है मायावाद में बहुत सारे विचार कहते हैं। आ तत्व मसी तत्वमसी है सुअम सुहम का विचार हमने देखा है चार दिन पहले सुहम मतलब तस्याहम सुहम मतलब हम वो ब्रह्म बन गया ऐसा नहीं तुम ब्रह्म का चिंगारी हो और तत्वमसी शंकराचार्य उठा के इच्छा करके दिखाया शंकराचार्य जी है भगवान का आदेश के द्वारा प्रेरित होकर इच्छा करके किया और स्वयं जो है वो विश्वास करते थे भजो गोविंदम भजो गोविंदम गोविंदम भजो मूरमते ये शंकराचार्य जी बोला खोद संप्राप्त सन्नत काले नहीं नहीं रक्षती डूमकिय कर्णे तुम्हारा व्याकरण तुमको रक्षा करेगा नहीं तुम्हारा सेवा रक्षा करेगा मूरख कहाँ दौड़ रहे हो शंकराचार्य जी मायावाद सिद्धांत स्थापन किया पद्म पुराण में है कि शंकराचार्य को भगवान ने आदेश किया शंकर तुम जाओ ये धरती पर जाके किसी भी हालत से असुर लोगों को भक्ति मत दो ऐसा एक दर्शन खड़ा करो जो वो पढ़कर वो उसी रास्ता में चले भक्ति हम सब कोई को नहीं देते भक्ति हम सब कोई को नहीं देते भक्त कद कदाचित किसी को देते हैं क्योंकि भक्ति मिल गया तो हो गया बस उसका भक्ति हम देते नहीं ददाति मुक्तिम स्मौनो भक्ति योगम भागवत में है नारद जी बोल रहे हैं जुधिष्ठ महाराज को राजन भगवान इतना चतुर है कोई कोई अगर भगवान का सेवा किया भगवान क्या चाहिए बोल धन दौलत चाहिए कि लड़की चाहिए क्या चाहिए जमीन दादा क्या चाहिए भगवान दे देते हाथ छुड़ा लेते हैं जी महाराज निष्टि कहता को बोला अरे महाराज सब ले लो क्या चाहिए धरती का अधिपत तो रसाय रसातन का सब ले लो हैं लेकिन भक्ति नहीं मिलेगा इसे नारद जी भागवत जी महापुराण में हैं राजन भगवान इतना चतुर है ददाति मुक्तिम स्म भक्ति योगम मुक्ति दे देते हैं लुक्ति ले जाओ भक्ति देते नहीं क्योंकि भक्ति देने से अपने को बिक्री करना पड़ेगा जब भक्ति किसी को दे भगवान उसका सामने बिक्री हो जाएगा इसे भक्ति नहीं देते तो तत्वी ये सब बातों का व्याख्या होता है शंकराचार्य जो शंकराचार्य जो शंकर साक्षात शंकर साक्षात भगवान शंकर जो वही शंकराचार्य आया है शंकराचार्य जी इच्छा करके भगवान के आदेश को आधारा मायावाद सिद्धांत वेदांतों को लेकर वेदो वेदोव्यास जो वेदांत सूत्र लिखे हैं उसका उपहार इतना सुंदर टीका टिप्पणी किए कि किसी का हिम्मत नहीं हो वेदांत तो सूत्र पढ़ के भगवान को भक्ति करे भक्ति से हट जाएगा स्व हम आ जाएगा तत्वोसी आ जाएगा तत्वोसी का व्याख्या करता है तत्वम उसी वो जो तत्व वस्तु वो जो है वो तुम ही हो तुम ही ब्रह्म हो तत्वोसी व्याख्या करता है लेकिन वास्तविक व्याख्या क्या होगा तत्व उसी तस्वो तम उसी तत्व उसी मतलब हैं तत्म उसी तुम ही वही ब्रह्म हो मैं तो खोद ही राम हूँ किसका भजन करे जब मैं ही राम हूँ राम का क्या भजन करे ऐसा उन लोगों का विचार है तुम राम हो तुम तुम भगवान श्री कृष्ण हो तुम्हारे हाथ में दस केजी पत्थर एक तो दिया जाए तो ओ बाप रे छोड़ दो महाराज और भगवान ने ऐसा करके बाया अंगूठे ऐसे में गिर गोबोधन कैसा फुकारा देके के मजा किया सात दिन साथ तो क्या तुम एक ही हो अरे भगवान ने राज किया है सत्यकोटी गोपी का लेके हम दो चार गोपी ले ले क्या है छागल कहीं का मर जाओगे <laughs> ये सब तो ये सब मायावादी है ये सब विचार ठीक नहीं है भक्ति नहीं है इसे ऐसा विचार है तस्वोतम असी जो भी है हमने जो विचार उठाया था वो जो विचार बोल रहा था उसमें क्या आया उसमें आया चैतन्य महापौर जो विग्रह है चैतन्य महापौर स्वयं भिन्न नहीं विग्रह न हो तुम्ही साक्षात ब्रजन तुम विग्रह नहीं हो साक्षात ब्रजन नंदन प्रमाण चैतन्य चरता में तो मेरा कहने का मतलब था ये भी ग्रो और भगवान एक ही है फिर भी भगवान जब प्रकट विहार किए मायावादी लोगों को भी जाके भक्त बनाए प्रकाशानंद सरस्वती आदि जब हजारों हजारों हजारों हजारों मायावादी सब हरे कृष्ण हरि बोल बोल के चिल्लाया सब भक्त बन गया फिर अभी जाओ उल्टा हो गया ट्रीटमेंट का अभाव हो तो बीमारी हट जाएगा लेकिन वायरस अगर डिजीज का जो वायरस अगर उधर घूमते रहेगा जो डॉक्टर चले जाएगा फिर घुसेगा समझा मेरा बात कोई आदमी पूछता है अगर चैतन्य माँ उधर पूरा भक्त बना के आधार अब कैसे हो गया हमारे देखो मायावाद का वायरस तो उधर था माँ प्रभु तो प्रेम बना के चला गया था प्रेम दिए दिए था लेकिन जब चले गए इसका बाद ए बिग गैपिंग 550 हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स पाँच साल का गैपिंग हो गया इसका अंदर में जो बचा खुचा मायावादी था इधर उधर छुप के रहा था फिर उसका अंदर में वायरस था वो वायरस फैल गया फिर मायावादी है समझा मेरा बात तो प्रोकोट बिहार में भगवान साक्षात चल के जाके सबके पास गया, बाघ भालू को कृपा किया इसमें तरह तरह का विचार आता है तो बोले बाघ भालू तो महाराज भजन नहीं किया उसको प्रेम मिल गया क्या जो प्रेम ब्रह्मा ब्रह्माशंकर को मिलता नहीं हम बोला देखो उधर क्या लिखा है टीका में क्या लिखा था वृंदावन की दुर्वैरा स्वाहा सनोनी मिगायो ये तो लिखा था ना वहाँ इसका विचार क्या है हमारा महाराज चैतन्य महापू जा रहा था झारीखंड का रास्ता में तो फिर वृंदावन क्यों लिखा है बोले इसलिए लिखा है चैतन्य महाप्रु जहाँ रहते हैं वो तो कृष्ण ही है जहाँ रहते हैं वहाँ वृंदावन बैठ जाते हैं वृंदावन उसका साथ चलते हैं जैसे गौरियामठ का एक एक काबिल संत तो है उसका साथ स्वयं गौरिया मठ चलते हैं वो बोले गौरिया मठ क्या स्थापन करेगा वो बोलता है आपने गौरिया मठ स्थापन किया अपने तो मठ में नहीं रहते हो पागल है पागलपंथी एक प्रतिष्ठित महात्मा का साथ गौरियामठ का गौरियामठ स्वयं चलते हैं जहाँ जाए मैदान में बैठ जाए वहाँ गौड़िया मठ आ जाएगा गौड़ियामठ मतलब क्या है राधा गोविंद गौर को हृदय में लेके चलते हैं जहाँ जाओ सिद्धांत तो के एकदम वर्षा लगा देगा कीर्तन हरिकथा वही तो वृंदावन वही तो गौड़ियामठ तो जो चैतन्य महाप्रभु झारिकंड का रास्ता में जा रहा रास्ते में जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु का उपस्थिति में उस जाएगा फॉर द टाइम बींग वृंदावन हो गया था मेरा बात समझ सिद्धांत है ना नहीं तो सिद्धांत उल्टा हो जाएगा जब चैतन्य महाप्र झारिकंड का रास्ता में जा रहा था चैतन्य महाप्र के साथ तो वृंदावन है ही है और वृंदावन का जो प्रॉपर्टी है धर्म है अप्राकृत उसी जगह प्रकट प्रकट हो गया उसी टाइम टाइगर है एलिफेंट है और हिरण है ला, ला, जो लायन है सब एक दूसरे का चुम्बन करता है ऐसा किस कर रहा है ये स्वाभाविक धर्म नहीं है क्यों वो वृंदावन का धर्मो प्रकट हो गया ध्यान देना वृंदावन का धर्म धर्मो उस समय प्रकट हो गया उस समय और महाप्रभु का उपस्थिति में महाप्रभु का प्रभाव के द्वारा वो प्रेम के बारे नाचने लगे इसके द्वारा ये सिद्धांत तो नहीं होता तो बाघ भालू को भी प्रेम मिल गया और साधन का दरकार नहीं हम भी बाघ भालू बने तो चिंता क्या है ऐसा नहीं आज झारखंडों में जाओ उसी रास्ता में जाओ मेरा प्रमाण ध्यान देना उसी रास्ता में जिस रास्ते में चैतन्य महापौ गए उसी रास्ते में आज जाओ अगर जंगल में जाओ कोई टाइगर है कोई कोई अगर जंगली जानवर है वो तो आपको खा लेगा खा लेगा ना लेकिन उसी रास्ता में चैतन्य महापौ गया उसी रास्ता में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज गया लेकिन उसको खाया नहीं तो इसका माने क्या हुआ सिद्धांत हो गया बहुत गहरा सिद्धांत तो। खाओ पियो सो जिंदगी में सिद्धांत तो आएगा नहीं कितना चिंता तो चैतन्य चैतन्यमाप का प्रभाव के द्वारा उस समय उस समय वृंदावन का प्रॉपर्टी तो धर्म है सुखात प्रकट हो गया वृंदावन है नैसर्गिक दुर्वैरा सुहासन और निविगा उसका मतलब ये नहीं तो अभी झारूखंड में जाओ वो सब टाइगर खाएगा नहीं तुमको खा लग तो चैतन्य माप का प्रकट समय में जो विशेष बात था आप प्रकट भूमि में आ गए अर्थात दिग्गो में जब प्रकट हुए उस भूमिका में तुम वो फायदा लेने की तुम्हारा हिम्मत नहीं सकोगे नहीं और एक सिद्धांत हो जो तुम्हारा जिंदगी में कभी नहीं सोच सकोगे कभी नहीं सोच सकोगे वो किया ही नहीं प्रश्न भले महाराज नरोत्तम ठाकुर ने लिखा था उधर नाभुजित दया प्रेमधम प्रेमधन माने क्या है द्रेमधन देता है प्रेमधन देता है माने यूजुअल हैबिट नाभजित दय प्रेमधन माने यह तो हुआ यूजुअल हैबिट यूजुअल हैबिट होना स्वाभाविक देता है इसमें काल दिया परसों नहीं देगा ऐसा तो नहीं है तो आपने कैसे ऐसे बोल दिया चेतन महापू का प्रकट भी होगा इसका क्या सिद्धांत होगा अभी तो हमको मिल नहीं रहा है वो किफा ध्यान से बहुत गहरा विचार है बहुत ऊंचा-ऊंचा संत महात्मा है वो समझ सकेगा बाकी ना भोजिते दे प्रेमधन ये तो बोला नहीं भविष्यत में दिया आज नहीं देगा परसों नहीं देगा ऐसा तो नहीं है ना भोजित ना भोजने में प्रेमधन देता है तो इसका सिद्धांत तो क्या करोगे इसका सिद्धांत यह है कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकट विहार इस इस ब्रह्मांड में हुआ था ऐसा माफिक प्रकट विहार अनंत ब्रह्मांड में कई कई जगह हो रहा है कंटिन्यूस चैतन्य महाप्रभु का प्रकट विहार नहीं हो रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता अनंत ब्रह्मांड दि आज़िगा में हो रहा है अभी चैतन्य महाप्रु का आविर्भाव हुआ अभी चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहा है किसी ब्रह्मांड में अभी चैतन्य महाप्रभु गम्भीरा मंदिर में लीला का कंटिन्यू नित्य ये सब ये सब जो बाहर में आए हैं वो लोग समझेगा चेतन चैतन्य महाप सब नित्य लीला कैसे नित्य होता है ऐसा नृत्य आला तो चक्रवात जैसे एक चाका को एकदम जोर से घुमाओ कोई घूमते रहे ऐसा माफी वो अनंत ब्रह्मांड में तो लीला होते रहते हैं तो जहाँ जहाँ चैतन्य तो महापू का प्रकट विह है नाभोजित प्रेमधन ये विशेष विशेष कृपा उसी समय हो रहा है तो इसका तो भूल नहीं लिखा भूल लिखा नरोतम ठाकुर सच्चा है जहाँ जहाँ प्रकट बिहार हो रहा है वह हो रहा है विशेष विशेष कृपा भगवान है ले जा वो डिस्काउंट सेल का मरसूम है हर वकत नहीं होगा और बाघ भालू का बारे में जो बताया वो तो सिद्धांत तो आपको बताया और एक विचार है ये सुन लो एक एक विचार बताए तो और चिंता आ रहा है तो देखो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट विहार किए थे तब तो मुकुंद बोलकर एक भक्त था बड़ा प्यारा भक्त भगवान का कीर्तन करते थे महाप्रभु को सुनाते थे वो मुकुंद जी क्या किए जब महाप्रभु ने साक्षात सिंहासन में बैठ के अपना रूप को प्रकट किए देख हामी है वो भगवान साक्षात साक्षात विशंबर रूप को प्रकट किए सारे तमाम दुनिया आ रहा है आप किपा दे रहा है चैतन्य महापुर नव द्वीपधाम में बैठ के कोई केला ला रहा है कोई इतना दूध ला रहा है कोई फल ला रहा है सब दे क्या है दे लेके ऐसा करके जैसे गिरिराज गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन में खाया था हजारों हजारों भक्तों जो ला रहा है क्या ला रहा है दे दे दे खा रहा है सब मेरा उसी टाइम में चैतन्य महापू सब बंटवारा किया प्रेम सब कोई को उसी टाइम में एक प्रश्न हुआ था कि सची माँ है सची माँ को प्रेम दे दो ये बात आया था इस प्रसंग इधर दरका नहीं हम प्रसंग उठाए मुकुंद दत्त मुकुंद का बोले मुकुंदो को प्रेम दान कर दो प्रभु मुकुंद तो आपका ही है भले मुकुंद है ऐसा कि जहाँ जाते हैं वहाँ उसी का ही सिद्धांत को बोलते हैं खरजाठिया खरजाठिया का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा बंगला बांग्ला शब्द है मारे जहाँ जाते हैं उसी का विचार ले लेते हैं जैसे इधर गौड़िया का विचार आप सुन रहे हो काल अगर उधर जाके हरी कथा सुनो महाराज चला गया वृंदावन महाराज वो महाराज भी ठीक बोल रहा था ये भी ठीक बोल रहा है ये है खरजठिया समझा मेरा बात कभी कभी भक्तो इधर आया गोरिया मठ का विचार सुना बड़ा अच्छा लगा ठीक है फिर गया मायावादी का आश्रम में उधर बैठ के वो भी तो ठीक बोला मारा है। बस एक खड़ जा तो महाप्रभु ने उसको बोला इसको हम प्रेम नहीं देंगे जा उसको बोल दे प्रेम नहीं देंगे तो सारे भक्तों बोला मुकुंदो उधर <coughs> <coughs> मुकुंद आपका ही तो है किपा दे दो उसको प्रेम देना चाहिए उसको करोड़ों जन्म बाद प्रेम मिलेगा बोल जा बोलने का साथ साथ भक्तों लोग दौड़ के गए और मुकुंद को बोले महाप्रभु जी ने बताए करोड़ों जन्म बाद आपका प्रेम मिलेगा अरे करोड़ों जन्म में प्रेम मिलेगा बस एकदम नृत्य करना शुरू कर दिया कपड़ा खोलकर आ इतना बड़े एकदम जोर से चिल्लाकर कर कितन कर रहा है महाप्रभ बोले वो बेटा क्या हुआ उसका दिमाग खराब हो गया पूछ किया क्या हुआ उसका क्यों नृत्य कर रहा है बोला आप नित्य क्यों कर रहे हो इतना आनंद के मारे बोले विश्वर जो है साक्षात भगवान ने बताए कि करोड़ों जन्म बाद हमको प्रेम देंगे तो इसी विश्वास के मारे मैं नित्य कर रहा हूँ मिलेगा तो आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों करोड़ों जन्म बाद मिलेगा महाप्रभु को आके ये संवाद दिया प्रभु वो बोल रहे हैं आप जो बोले करोड़ों जन्म बाद प्रेम मिलेगा इसी आनंद से उछल पड़े बोले उसको बुला अभी उसका करोड़ों जन्म हो गया अभी उसका करोड़ जन्म हो गया अभी प्रेम देंगे करोड़ जन्म हो गया उसका ये जो विश्वास है उसका जो करोड़ जन्म प्रेम देंगे इसी का आनंद से नित कर रहा है तो उसको करोड़ जन्म अभी हम तो आप बोलोगे करोड़ जन्म कैसे बीत गया भगवान के लिए सब संभव है जब ब्रह्मरातव्यापी रास हुआ था वो भी पलक झपक में निकल गया भगवान श्री कृष्ण का रास हुआ था ब्रह्मरात्रि ब्रह्मा का एक रात उसका हिसाब लगाए चक्कर करके ओ गिर जाओगे आप इसका जो हम कैलकुलेशन बताएंगे आप गिर जाओगे माथा गूंथ के हिसाब में नहीं कंप्यूटर में नहीं आएगा <laughs> ऐसा समय वो भी भगवान श्री कृष्ण का रासलीला में पलक झपक के निकल गया तो समय सब संभव है भगवान कर लिए तो सिला भक्ति बल चित्त कहना हमारा कहना का साथ फर्क नहीं है वो लोग तो बेकार फाइट करता है महाराज जी का हृदय हमारा हृदय में एक ही है निश्चित नहीं तो उसका हृदय हमारा हृदय में किससे प्रकट हुआ बोलो तो महाराज जी जो बताए भगवान चाहिए तो अभी मिल जाएगा तो भगवान की इच्छा तो भी मिल जाएगा भगवान का कृपा के द्वारा क्या कुछ नहीं होता तो ये सब गुप, गुप्त गुप्त सिद्धांतों कभी बाहर में सुनने का अवसर नहीं मिलेगा इसको ध्यान रखना अब जब हम गीता का चर्चा में लगे हैं तो गीता का व्याख्या थोड़ा सुन लो अभी बहुत सारे बात बताया फिर भी गीता में चल रहा था तीसरा उध्याय का तीसरा उध्याय जो है गीता में तीसरा उध्याय का तीसरा उध्याय का अब चल रहा था काल भी आपका सुंदर चर्चा हुआ था काल भी बहुत आगे चल गया ज्ञान कर्मों और भक्ति जो है जो ज्ञान के द्वारा जिस भूमिका में धीरे धीरे कर्मों के द्वारा कर्मों में आसक्ति त्याग करने का बाद आपका जो स्थिति होता है ये सब बताया था दोबारा बताएंगे नहीं और इधर अभी प्रश्न आता है विचार आता है काल ये उठाया था लास्ट इधर यहाँ खत्म हुआ था श्रेयाणुस्वधर्मो विगुण परधर्मात्ष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय हो परधर्म भयावह इसका बड़ा भारी गहरा विचार है ये सुनने वाला भी नहीं है और बोलने वाला भी बहुत आजकल बहुत कमती हो गया ध्यान से सुनने वाला भी कम है यहाँ जो श्रेय सधर्मो विगुण हो परधर्मात्ुष्ठितात् सधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह इसका सीधा माने क्या आता है इसका डायरेक्ट माने क्या आता है इसका माने डायरेक्ट पढ़ो तो ये आता है स्वधर्मों स्वधर्मों में आप लगे रहो तो अच्छा है श्रेयाणुस्वधर्मो परधर्मों से अपना धर्म जो है वो अच्छा है क्योंकि अपना धर्मों में निधन हो जाए तो भी आपका उन्नति का जो क्रमपन था अवरुद्ध नहीं हो सकता मेरा समझ में आया क्या बोला अपना जो स्वधर्म है उसमें लगे रहोगे तो उसमें अगर सक्सेसफुल अगर इस जन्म में आपका नहीं हुआ तो नेक्स्ट लाइफ में आपका जो जो तरक्की का जो विषय है वो रुकेगा नहीं अवरुद्ध नहीं होगा क्रम मार्ग लेकिन आपका जो स्वधर्म नहीं है आप परधर्म आचरण करने जा रहे हो इसमें परधर्म में आपका अगर निधन हो जाएगा आपका सत्यनाश हो जाएगा मेरा बात समझ में नहीं आया बहुत गहरा विचार है इसमें पहला बात तो ये है कि सधर्म किसको बोलते हो पहले ये बताओ सधर्म किसको बोलते हो सधर्म का गीता में परिभाषा ये दिया गया कि अपना जो वरण और आश्रम का जो विचार भगवान ने दिखाया उसमें वर्णों में शूद्र है वैश्य है क्षत्रिय है ब्राह्मण है है ना है तो ये जो आपका वर्णों का विचार आश्रम का विचार में क्या है बोल क्या है ब्रह्मचर्जो गारहोस्थो ब्रह्मचर्य, बणोपस्थो गारहोस्थो और आपका संन्यास आश्रम है तो चार वर्ण चार आश्रम भगवान ने गीता में खुद बताए चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुणों कर्मो विभाग सहा गुण और कर्मों का जो मोड है अकॉर्डिंग टू दैट आई वॉन्टेड टू सिस्टेमेटाइज द होल सोसाइटी हम पूरा समाज को वर्णों और आश्रम का जो विचार के अनुसार हम सिस्टम में रखने का कोशिश किए इसमें अव्यवस्था फैलेगा नहीं चतुर्वर्ण मया सिस्टम हमने किया आ और कर्म का अनुसार इसका व्याख्या बहुत दिन तक तो हुआ हमने एक महीना से कर रहा है गुण और कर्म का अनुसार गुण क्या है जब प्रकृति का रजोत्तम और सतोगुण इसके द्वारा प्रेरित होकर गुण और कर्मों एक गुण के द्वारा प्रभावित होकर उसका अंदर में किस गुण का ज्यादा प्रभाव है इसके द्वारा वो उसका कैसा स्वभाव ग्रो किया है अकॉर्डिंग टू दैट नेचर कैन एंगेज हिम और हार नेचर प्रकृति के अमानन नॉट दैट यू आर डूइंग प्रकृति अनजाने में आपको घाड़ धक्का लगा के कर्म में लगा हुआ है लेकिन जब आपका ज्ञान सिद्धि हो जाएगा आप देखोगे कि हमारा प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ पाए भगवान सब कुछ करा रहा है भगवान का प्रकृति है हम तो निरपेक्ष है बस करना चाहिए तो करता है इसमें बंधन नहीं हो समझ गया मेरा बात तो स्वधर्म के द्वारा गीता का जो परिभाषा है इसमें यह आता है आइए प्रकृति का जो त्रिगुण के प्रभाव के द्वारा और पूर्व जन्म में भी आपका त्रिगुण के द्वारा प्रभाव के द्वारा स्वरी छोड़ने का टाइम में जो स्थिति हुआ था जो पोजीशन हुआ था जो स्टेज हुआ था प्लेटफॉर्म हुआ था आपका वो संस्कार है जब ये स्वरी छोड़ोगे तो शास्त्रों का विचार है विश्वनाथ चक्रवर्तीवादी आदि प्रमाण दिया महाराज पहले जन्म का संस्कार मरने का बाद हमारा पास कैसे आया ये तो बेकार की बात है नहीं बेकार का बात नहीं है प्रमाण दिया गया जैसे आप इधर बैठे हुए हो लेकिन आप बोल रहे हो अच्छा इधर बड़ा सुंदर गुलाब का सुंदर सु आ रहा है कहाँ से तो महाराज बोले उधर बगीचे लगे हुए हैं वहाँ से आ रहा है बगीचे में ढेर सारे गुलाब लगा हुआ है तो गुलाब का जो गंधे हैं सौगंध है आपका नाक में आ रहा है उधर से जैसे गंधों को सौगंध को वायु के द्वारा संचालित होकर सौगंध आपका पास पहुंचता है है ना कौन ले आता है वायु ले आता है ऐसा शास्त्रकारों ने विचार किया कि आपका मरने का टाइम पे आपका जो कारण शरीर है कारण लिंग शरीर जिसको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर ये तो ग्रॉस बॉडी ये मर जाने के बाद भी आपका मुक्ति नहीं होगा क्यों आपका सूक्ष्म शरीर गया नहीं ये ऊपर का शरीर ये तो मिट जाएगा जलाने के बाद लेकिन सूक्ष्म शरीर को जला नहीं पाएगा कोई जब तक आप भजन करके सूक्ष्म शरीर को काट नहीं पाओगे मार खत्म नहीं कर पाओगे तब तक आपका कभी भी मुक्ति नहीं है ध्यान देना लिंग शरीर जिसको बोल रहा है जिसको कारण शरीर बोला जाता है जिसके लिए आपका जन्म जन्म का करोड़ों करोड़ों करोड़ों जन्म से इन्फिनेटीप्यूड से आपका जन्म मरम का चक्कर चल रहा है उसका लिए ये जो लिंग शरीर है इसको कारण शरीर कारण शरीर सटल बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर बर्थ एंड डेथ सटल बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर बर्थ एंड डेथ फॉर इन्फिनिटी प्योर यू कैन नॉट कट इट अब क्वेश्चन आता है मरने का साइम में जंग जंग बा शरणम भावम तजती अंत कलेवरम गीता पढ़े हो तो ये याद आ जाएगा याद आ जाएगा अब शरीर छोड़ने का टाइम में तो शरीर को जला दिया जाएगा लेकिन कारण शरीर जो है ये कारण शरीर कहाँ जलाओगे तो जलाने वाला चीज नहीं है उसको ट्रीटमेंट होने का बाद जुमराज जी उतना पानिशमेंट देने का बाद फिर धक्का लेके धरती में किसी जोनी में भेज देगा जा वो जाने का बाद पहले जन्म में जो सूक्ष्म आपका संस्कार था वो संस्कार वायु वायु के द्वारा गुलाब का सौगंध जैसे आपका पास पहुंच रहा है एग्जैक्टली exactly, वायु के द्वारा जैसे आप बगान में गए नहीं हों गुलाब को हाथों से उठाए नहीं हों लेकिन गुलाब का बगान इतना दूर होते हुए भी वायु के द्वारा संचालित होकर सौगंध गुलाब की सुगंध आपका कों में आ रहा है आह कितना सुंदर है कैसे आ रहा है वायु के द्वारा ऐसा ही आपका जो लिंग शरीर है इसमें जो संस्कार है पहले जन्म का ये संस्कार आपका पास इस जन्म में आपको जन्म लोगे तो आपका साथ ऐड हो जाएगा संयुक्त तो हो जाएगा ऐसा करके चलता है तो ये जो आपका जो सधर्म बोला इसमें सीधा माने ये आता है गीता में अर्जुन के लिए ही तो बोल रहा है किसका लिए बोल रहा है गीता उपदेश अर्जुन के लिए महाराज अर्जुन के लिए तो है ही है लेकिन अर्जुन कोई बद्धजीव नहीं है अर्जुन को इच्छा करके वो प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया ताकि ये नाटक हो जाए ये गीता का उपदेश हो जाए अर्जुन अगर अर्जुन भगवान का पार्षद है अर्जुन बोका नहीं है लेकिन अर्जुन को इच्छा करके भगवान उसी प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया जैसे भागवत जी महापुराण का प्रवचन होता है कैसे परीक्षित महाराज जैसा ऐसा महाभागवत भागवत में कई जाएगा चार जाएगा तीन चार जाएगा लिखा हुआ है ऐशो महाभागवत अब महाभागवत का लक्षण क्या है महाभागवत तो गलती नहीं कर सकता अब महाभागवत को साप काटेगा मरेगा ये तो एक तो प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रवचन करे भागवत आ तमाम दुनिया का शिक्षा का विषय हो जाए इसीलिए क्या इच्छा करके परीक्षित महाराज कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है उसको उसी अवस्था में खड़ा करके भागवत प्रवचन का एक माहौल बनाया सुंदर माहौल बनाया जैसे भागवत प्रवचन हो जाए अनंतकाल जीव सब सुनते रहे यहाँ ऐसा है तो सीधा बात ये है कि अर्जुन क्षत्रिय है अर्जुन क्षत्रिय है अर्जुन का क्षत्रिय होते हुए उसका ड्यूटी क्या है युद्ध करना लेकिन ये कर नहीं रहा इसीलिए तो गीता का प्रवोचन आ गया कहां से गीता का प्रवोचन आया उर्जुन बोला हम युद्ध नहीं करेंगे इसीलिए तो आया अच्छा ही हुआ अगर नहीं बोलते तो उत्तर नहीं आता इतना अमृतमय वानी तो श्रेनु स्वधर्मो अर्जुन को समझाने के लिए बोल बोला है देखो तुम तो खुत्रियो तुम्हारा धर्म है युद्ध करना तुम बोलने नहीं करेंगे बात यह सुन लो तुम अभी गीता का जो शुरुआत हुआ था जो लोग सुना है वो तो सुना है जो लोग सुना नहीं तो हम क्या करें उसमें पहले अर्जुन भगवान को तर्क दिया हम जुदो नहीं करेंगे इससे तो अच्छा हम भिक्का मांगे खाएंगे भीख मांगा बन जाएंगे, भिक्का मांगे हम खाएंगे, भगवान तो हैरान हो गया अरे ये खुत्रियों है ये बोला हम भीख मांगे खाएँगे भगवान बड़ा ज्ञानी का मापिक बा, बात करते हो लेकिन जब आपका प्रवचन दे रहे हो तो पूरा मूर्ख मूरख का प्रवचन है हैं ऐसा आप बात करते हो तो बाहर से लगेगा कि ज्ञानी का प्रवचन ये नहीं है आपका बात पूरा बोका ठीक नहीं है बोल के धीरे धीरे गीता का जो गीता का जो शिक्षा है ये हमारे सामने आया तो भगवान का कहने का बात है तुम खत्रियो हो खत्रियों को भी भिक्षुक धर्मो ग्रोहन नहीं करे खत्रियों का लिए भिक्खुक धर्म नहीं है समझा मेरा बात देखोगे एक बात डायरेक्टली हम प्रमाण दे देंगे पंजाब में जाओ आजकल क्या हुआ हम जानते नहीं इतना दिनों से ये नियम था पंजाबी लोग जो है वो अपने को खत्रियो मानते थे मैंने भरोसा रख इसीलिए उन लोगों में भिक्षु का शंखा नहीं है भिक्षु ऐसे जैसे बंगला में उड़िया में उड़ीसा में जाओ भिक्ष मांगने वाला वो करके खाएंगे ऐसा तो ये क्षत्रिय स्वभाव वाले हैं और ये जो श्रेयनों सधर्मों हम कालवीय विचार उठाया था सधर्म मतलब उसका उसका जो अपना धर्म है क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म है जाजन जाजन पूजन पाठन ये सब करना अब अगर कोई शूद्र अगर बोले कि हम महाराज ब्राह्मण बन जाए शूद्र क्या किया आपका गांव छोड़कर दूसरा जगह गया और देखने में थोड़ा गोड़ा गोड़ा था वो क्या किया अपना भोल बदल लिया और अपना एक जनी ले लिया और पूजा करना शुरू कर दे बोलो क्या होगा वो शूद्र है वो पूजा करना शुरू कर दिया तो किस अवस्था ठहरेगा समाज का क्या हालत होगा अब इधर बहुत सारे गहरा विचार है कि महाराज पहले ही यह बताओ आप जे बोलते हो स्वधर्म ठीक समझा लेकिन स्वधर्म बोलने का पश्चात हमारा ये क्वेश्चन है आज स्वधर्मो किस कैटेगोरी जो कर रहे हो ये इसका सधर्मो ये इसका सधर्मो ये इसका सधर्मो कैसे कर रहे हो इसका क्या सा, कोई साइंटिफिक ग्राउंड है इसका विचार पहले बताओ आपने तो सधर्म बताया स्वधर्म करो तो ठीक है श्रेयाणुस्वधर्मो विगुना परधर्मा परधर्मात्ष्ठता तो पहला आपने बोला जी जिसका दो धर्म है क्षत्रियो का खत्रियो धर्म युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म है वो जजन जाजन पाठन श्राध्याय अध्याय ये करे तो ये जो आप जो एक जो सेग्रीगेशन कर रहे हो कैटेगरी कर रहे हो ऑन व्हाट बेसिस ऑन व्हाट बेसिस किस बेसिस का ऊपर क्या हम ये बच, ये विचार कर ले कि ब्राह्मणों का जो खानदान है उसमें जो पैदा होगा वो ब्राह्मण हो जाएगा ये विचार ना आप क्या बोलना चाहते हो आपका विचार को स्पष्ट करो बिंदावन में ये सब विचार आते हैं घुसे तो हम ना प्रश्न करेगा ये तो हमने क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम भी उत्तर दे दें इधर है ही नहीं कोई प्रश्न करने वाला है। आएगा नहीं ऑन वाट बेसिस आप जो कैटेगरी कर रहे हो किस बेसिस क्या ये क्या ये ये आप बोलना चाहते हो कि ब्राह्मण का खानदान में जो पैदा होगा ब्राह्मण है खतियों के खानदान में पैदा होगा खतियो है वैश्यों का खानदान में पैदा होगा खतियो है शुद्धों का खानदान में पैदा होगा शुद्ध है आप क्या बोलना चाहते हो इसका विचार क्या बोले बोले महाराज हम दो पक्षों में हम निरपेक्ष हैं क्योंकि हम कोई वर्णों और आश्रम का अंदर नहीं है पहला बात मेरा सादा बेस है मैं कोई वर्णों और आश्रम का अंदर नहीं हूँ मैं निरपेक्ष हूँ अपना होकर कोई बात नहीं करेंगे अपना स्वार्थ के लिए ये समाज संसार में दो किस्म का व्यक्ति है फाइट करता है एक दोनों के साथ ये दोनों का ही विचार आपका सामने हम प्रस्तुत कर देते फिर अपना जो शुद्ध सिद्धांत तो हम बताएं बात ये है कोई कन्जरवेटिव जो है जो कट्टोर वाले और बोलता है यही है ब्राह्मण कलर का ब्राह्मण होगा वही स्वाभाविक है वही है और खतरियो खत्रियो होगा हम बोले क्यों होगा पर क्यों आम का पेड़ से क्या जाम होता है क्या जुक्ति देखो आम का पैसा आम ही होता है आम का पैसे मीठा मीठा आम ही होता है जाम का पैसे जाम होता है हमारा तो हैरान का जुक्ति दे दिया युक्ति तो बहुत सुंदर दिया और टाइगर का पेट में जो होगा क्या वो टाइगर नहीं होगा क्या बोलना चाहते हो हमारा युक्ति को रुकवा देंगे इन्हें देख दूसरे का जो फाइट करता है हमारा तो युक्ति है ही नहीं दो पक्षों लड़ाई कर रहा है दो पक्षों लड़ाई कर रहा है कंजर्वेटिव जो है वो बोल रहा है ऐसा है तो हैरान हो गया अलग क्या विचार दे बोले महाराज टाइगर का जो बच्चा होता है वो तो टाइगर होता है वो खून ही खाता है लेकिन आदमियों में ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होगा आदमियों में बोले आप ठीक है आप चलो विचार करो महाभारत का विचार पुराण का विचार लाओ उधर देखो विश्वमित्र मुनि कौन था विश्वमित्र मुनि का जन्म कहाँ हुआ था क्या खतरियो था मुनि तो खतरी था क्या इं? लेकिन उत्तम मुनि का खत्रियों स्वभाव था हे मार डालेंगे वैशिष्ट मुनि का साथ कितना लड़ाई हो गया 100 बच्चा को मार डाला काटा सिर्फ ये बोला था और कुछ किस बात पर लड़ाई हुआ था वैशिष्ट मुनि का साथ किस बात पर लड़ाई हुआ था वैशिष्ट मुनि कभी लड़ाई नहीं किया वो तो ब्रह्म ज्ञानी कोई लड़ाई नहीं किया वैशिष्ट मुनि जाने माने हैं विश्व मित्र मुनि बोले ये देखिए आप जाने माने हो आप एक काम करो इस जगत में घोषणा कर दो कि विश्व मुनि है ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मर्षि तो वैशिष्ट्य मुनि बोले इतना झूठा हुआ क्यों बोले क्यों हम तो इतना तपस्या किया क्या क्यों नहीं करोगे वन नहीं हम कर, नहीं कर सकते झूठा नहीं बोल सके करना होगा आपको आप जाने माने हो आपका बाद आदमी सब सब दुनिया मानेगा आपको ये घोषणा करना पड़ेगा कि कि विषमित्र मुनि ब्रह्मर्षि है वैशिष्ठ मुनि बोले हम कदापि झूठा प्रवचन नहीं दे सकते ठीक है हम देख लेंगे बोल के एक लड़का का खत्म कर दिया कातिल कर दिया 100 लड़का अरुंधुती उसका पत्नी वैशिष्ठ जी का फिर भी वैशिष्ठ जी अपना विचार को बदले नहीं आजकल के जमाने में तो ऐसा भी साधु समाज हो गया थोड़ा बहुत डोनेशन आ गया तो चेंज कर देगा सिद्धांतों को लेकिन ऐसा मत सोचो कि हर साधु ऐसा है ऐसा ना सोचो थोड़ा बहुत मोटा रकम आ गया डोनेशन हाँ महाराज आप जो बोलते हो वही ठीक है हम हमारा ही बात गलती है लेकिन हर साधु का ऐसा मत सोचो ये मत सोचो कि दुनिया में साधु नहीं है, है। आपका नज़र में नहीं आ रहा है जरूर है नहीं तो सूरज चरंद सूरज चंद्रमा नहीं आए है ठाकुर जी भगवान है भक्त भग तो है अब ये जो है वैशिष्ठ मुनि किसी भी आलस से विचार मानने के लिए तैयार नहीं था बाद में क्या हुआ वैशिष्ट मुनि को मारने के लिए एक तो लाया असुर लाया पीछे से अरे इसको ही मार दो एक सौ लड़का को तो मार दिया इसको भी मार देंगे ठीक है और चंद्रमा का रा, चांदनी रात है आप वैशिष्ठ जी और अरुंधुति पत्नी पति पत्नी बैठी हुई है बगान पे चंद्रमा खिली हुई है ऊपर में फूल खिले हुए हैं चारों ओर और वैशिष्ठ जी वैशिष्ठ जी अरुंधुती को अपना पत्नी को ये जो हमारा किसका है किसका ये जो बताए विश्वामित्र मुनि का अपना जो तपस्सा का प्रभाव बता रहे मतलब देवी आजकल ये विश्वामित्र जैसा तपस्सा कर रहा है सारा दुनिया में रोशनी फैले हुए प्रशंसा कर रहा है और वो पेड़ का पेड़ का पीछे से सुन लिया सुन लिया अरे हमारा प्रशंसा कर रहा है जिसको हम जिसका एक सौ लड़का को हम मार डाला जिसको आज कथिल करने के लिए हम आए हैं वो हमारा से करना है कि विश्वमित्र मुनि का तपस्या देखो ऐसा से कर रहे तुरंत अस्त्रों को फेंक दिया हाथ से आके छलंग लगा के चरण में गिर गया हमको क्षमा करे रिसीवर हमने तो गलती किया आपको गलत समझा हमको क्षमा कर दो आज हमने आपका एक सौ लड़का को मार डाला आज आपको भी मारने के लिए आया था लेकिन आप मेरा प्रशंसा कर रहे हो भले क्यों नहीं करेगा हमारा अंदर में तो कोई विद्वेश नहीं है आप बोले थे कि ये मानना होगा आपको जे घोषणा करना होगा कि ये विश्वमित्र मुनि ब्रह्मोषि है ये हम मानने के लिए तैयार नहीं थे इतना दिन लेकिन आज मानने के लिए तैयार आ जाओ तुमको घोषणा करें आज घोषणा कर देंगे कि आप गिर गया हो आपका दिल चेंज हो गया आज ये हम घोषणा करेंगे कि विश्व मित्र मु है आपका ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा जाओ तो देखो क्या बात है तो ये विश्व मुनि इसका अंदर में क्षत्रिय स्वभाव है तरह तरह का प्रमाण दे देंगे हम उपनिषद का बाद लाओ वहा जवाल सत्तकाम का प्रमाण दे दो हमने उठाया था दस बारह दिन पहले दस बारह दिन पहले सुनते नहीं हो तो हम क्या करें जवाल सत्तकाम गौतम मुनि ऋषि का पास आए और बोले हमको आप दीक्षा दे दो आप व्यत का समय में ले जाओ तो बोले बेटा आपका पिता पिता का परिचय क्या है बोले हम तो जन्म का हमको जान हमको जानकारी है नहीं बोले जाओ माता को पूछ के आओ माता जी को पूछने गए तो हम गुरु जी का पास गए ऐसा ऐसा गुरु जी को बोले पिता का परिचय मैं मैया हमारा पिता का परिचय बोले बेटा हम तो ये कह नहीं सके बड़ा इसमें सेवा करते करते ऐसा ऐसा महापुरुषों का जो क्या है ऋषि मुनियों का होगा तो ये बात को खुल्ला में खुल्ला जाके बता दिया सभा का अंदर इतना आदमी है हमारे मैया ने यह बताया तो बच्चा लोग से हो कर हंसना शुरू कर दिया है चुप हो गौतम से डांटा ऐक चुप हो जाओ बेटा इधर उसको गोदी में लिया बेटा तू ही ब्राह्मण है क्योंकि ब्राह्मण छोड़ इतना सच्चा बात इतना आदमी का सामने इतना गहरा बात कहना संभव नहीं है ब्राह्मण छोड़ के हम हंड्रेड परसेंट सी तो ब्राह्मण है हमको परिचय का जरूरी आ जा तू दिखा देंगे तेरे क्योंकि शास्त्रों का विचार है भागवत में ब्राह्मणे आर्जवो साक्षात शूद्रे अनारज लक्षणम ब्राह्मणों का पहला लक्षण है वो कभी झूठा नहीं बोलेगा आजकल का ब्राह्मण तो जनी पकड़ के बोल देगा हम बोल रहे हैं झूठा बोल रहे ब्राह्मण तो नहीं है बारह मोन बारो मोन जानते हो बारो मोन ब्राह्मण नहीं है बारो मोन बारह मोन जानते नहीं हो मोन का हिसाब नहीं चलता आपका इधर एक मोन दो मोन आप क्विंटा लग गया टॉन मोन सब था जो भी है ये जो ब्राह्मण नहीं है तो इसमें विचार आया एक पखो लड़ाई किया टर् टाइगर का टाइगर का बच्चा तो टाइगर होगा तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा आम पैर का आम होगा तो ये जो विचार दिया ये कहाँ तक सच्चा है और पुराणों का उपनिषद का सारे विचार लाओ, इसमें ये विचार दिया गया भागवत में भी है यशो यत लक्षणम प्रखत्म पुंगसो वर्णा विव्यंजक तदत तदनत दिश्य तो वर्ण नहीं वो विनिदिशे है यशो यदलक्षणम प्रकम पुशो वर्णाभि व्यंज कहा तदन्नत दिश्य तो तत्व जिसका जो जन्म के बाद जिसका जो लक्षण देखा जाता है शास्त्रों में ये विचार है महाभारत में पुराणों में भागवत में उसी का मुताबिक उसका वर्णों को निर्णय किया जाए माइंड इट ध्यान दो इस बात को नहीं तो लड़ाई हो जाएगा भागवा जी महापुराण विष्णुपुराण महाभारत जी रामायण कहाँ भी जाओ वहाँ यह प्रमाण किया गया कि यशो जो लक्षणम प्रोक्तम बोले ब्राह्मणों का लड़का अगर ब्राह्मणों का मापिक हुआ तो हुआ इट्स ओके ब्राह्मणों का घर में अगर ब्राह्मण जैसा ही लड़का पैदा हुआ तो ठीक है इसको ब्राह्मण मान लो लेकिन ब्राह्मणों का घर में अगर खत्रियों का माप लड़का पैदा हुआ तो इसकी किसी भी हालत से इसको ब्राह्मण नहीं बना जाएगा बल्कि क्यों बल यही तो विचार है भागवत में शास्त्रों में महाभारत देखो उधर भी यही विचार है अब प्रमाण भी है ऐसा नहीं कि विचार ऐसे है आधारित प्रमाण है जी जिस विचार का कोई आधार नहीं है उस विचार क्या करोगे हम हाँ उपनिषद में ये सब बात बता दिया जसो यद लक्षणाम जिसका जो वर्णों का निर्णय होना चाहिए उसका खानदान में अगर जैसे ब्राह्मण के खानदान में बंधन ब्राह्मण जैसा पैदा हो तो मान लो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लड़ाई नहीं है <laughs> लेकिन ब्राह्मणों का घर में शूद्र जैसा पैदा हुआ तो उसको कैसे मानोगे तो शूद्रो शूद्र है <laughs> वो ब्राह्मण नहीं मनाया जाएगा उसको छाड़ दिया जाएगा पहले ऐसा ही वर्ण आश्रम होता था और अगर खतियों का वंश में पैदा हुआ तो उसका उसका ब्राह्मण का मापिक अगर आचरण है तो उसको जरूर ब्राह्मण का जो लक्षण है उसका अंदर में है तो ठीक है है ना परशुराम जी जो कातिल किया किसको भले कारत अर्जुन का इतना हाथ काट दिया उसका खानदान उजार दिया कौन कौन है कार्त अर्जुन का खानदान उतार दिया परशुराम जी और सुरान जी ने 21 बार पूरा धरती को खतरी शून्य कर दिया 21 बार एक बार नहीं है 21 बार ये धरती को खत्रियों मिटा दिया था सारे लेके उसका खून लेकर काट के वो ख, जो आपको कुरुक्षेत्र बोल रहे हो वहां खून को डाला सारे खून को डाल के बड़ा पानी का खेत बना दिया गए नहीं कभी कुरक्ष तो नहीं गए वह कुंड है ना बड़ा भारी वो कुंडो खतियों का खून खत्रियों का खून से बना है इक्कीस बार अब ये जो है इसका अंदर में खत्रियो भाव खत्रियो भाव है इसका पैदा कहाँ हुआ था विचार करके देखो तो ये शास्त्रों का विचार है सही है तो ये दोनों किस्म का विचार आता है टकराता है टकराना जैसे एक लहर दूसरे के साथ टकर टकर, टकर टकर जाता है टकरा जाता है ऐसे ए, एक कंजर्वेटिव पार्टी और बोले ना मनी मनें मनेंगे नहीं और बोले ना शास्त्र का शुद्ध विचार क्यों ये है तो दोनों का विचार है अब हमारा विचार क्या है हमारा विचार ये है भागवत का जो विचार है ये सही है जब भी हम बार आम वर्णों और आश्रम का न रहने के लिए हमारा इच्छा नहीं है हम उसका बाहर फिर भी ये दोनों में भागवत जी महाप्राण का जो विचार दिया गया यही साइंटिफिक है और इसी को नकली करते हुए विदेश में देखो इतना अच्छा अच्छा सब जीनियस पैदा हो रहा है क्यों हमने बताया था उसको नेक किस चीज़ में है बचपन से उसको देखा जाता है एक लड़का का जो नेक है किसमें इसको लगा बस वो साइन कर गया ऐसा अगर आपका बच्चा अगर है इसमें भी परीक्षा करके देखना ये सक्सेसफुल हो जाओ मेरा गुरुजी बोलते थे पहले जमाना ऐसा था बे, बेटा क्या करे हमारा वो जो दर्शन शास्त्र है बहुत अच्छा लगता था दर्शन का ही तो है तो है ही है नित्य महापुरुष है बोले हमने जब ग्रे, ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए गया तो गाँव वाले हमारा जो घर वाले हैं वो घर वाले मतलब पिता माता बोले पूरा फटका ये ये दर्शन पढ़ के क्या करेगा नौकरी नहीं मिलेगा जा साइंस लेके भर्ती हो जा आजकल भी होता है ऐसा साइंस लेके पढ़ नौकरी मिलेगा तो जोर जबस्ती कर दिया ये उचित नहीं जिसका जिस जगह नेक है उसको उसी जगह लगाओ तो उसमें मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन गेट आउटकम मैक्सिमम आउटकम यू कैन गेट दैट इज अ साइंटिफिक विचार है तो ये जो हमने बताया इसमें कल फिर चर्चा करेंगे फिर आज इस बात को फिर क्लियर करें थोड़ा कि देखो हमने जो बताया जो जो खत्रियों हैं खत्रियों स्वभाव वाले हैं वह अगर क्षत्रिय धर्मों को पालन करने का बाद वह अगर क्षत्रिय धर्म को पालन करने का बाद शरीर छोड़ा तो अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ अपना कर्म मार्ग में उन्नति में आत्मोन्नति में फिर भी ही कैन बी गिविन सेकेंड चांस नेक्स्ट लाइफ दूसरा जन्म में उसको फिर दिया जाएगा लेकिन अगर आग, आप अगर शूद्र हो आप ब्राह्मण का क्रियाक्रम में लग जाओगे समाज में पूरा अव्यवस्था फैल जाएगा जैसे वर्तमान हुआ है ऐसा विचार को बहुत ध्यान से विचार करके समझना है कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोलना चाहता है इसका विचार क्या है इसका विचार करना चाहिए बहुत ध्यान से बहुत ऊंचा विचार है कल इस विचार को और थोड़ा करके फिर नेक्स्ट श्लोक में नेक्स्ट श्लोक में जाने का इच्छा है वांचा कल्पतरो कृपा सिन्धुच पति तान पवन में भव्य वैष्णव नमो